गीता दो गीता अध्याय का सार श्लोक संख्या तेरा अनुवाद तात्मूर्ति अभयटरारेदात स्वामी श्री ओम संस्था जानाशला चक्षुन्मी भगवान पहली शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को कि हम मरते नहीं हैं हम मरते नहीं हैं न न जा हम जातु जावे न तो मन भविष्य मर्वे वही प्रश्न अर्जुन के उसी के ऊपर देख सब मर जाएंगे तो भगवान कह रहे कोई नहीं मरेगा कोई तो मरेगा नहीं <laughs> मैं नहीं मरूंगा तुम नहीं मरोगे और ये सब नहीं मरेंगे हम मरते नहीं हैं हमारा शरीर मरता नहीं अमर है जो मरता नहीं है उसको हम मैं भी आया था बहुत ज्यादा तीन हज़ार ऐसा ऐसा तो तो भी. मारा तो ही ही है भी बोला नहीं नहीं था मारना था ना ना ना कोई मारना उनको तो गाय छुड़ानी थी क्या गाय छुड़ा अग्यात असं गाय छुडाने गेले अज्ञातवास तो खत्म हो गयो था अज्ञातवास तो खत्म नहीं हुआ था तो मैंने नक्षत्र देख के बताया था कि तेरा वर्षिक तो पूरा हो चुका है वो गाय छुडाने की बात नहीं वो उसके बाद होती है आज केला सुनी हां ठीक है बोल पार्कस ये तो उसमे जैसा लिखा है की दिन में तारे देख कर नहीं दिन में तारे नहीं दिन में था नहीं वो बोले थे इतना तो का नहीं हो सकता दिन था था एंड युद्ध का नहीं तो नहीं था चल उसके बाद भी, भी युद्ध दि, हुआ दिन कांत तो था नहीं कैसे तो पता के लिए जाने वाले के लिए विराद विराद और दिन में बिता रहे, <laughs> <laughs> <laughs> <बुरा थे> रहे। <laughs> <laughs> <laughs> हमारे कहाँ जाने से पहले ही तारे दिखना बंद हो जाते अर्जुन को, को, तो को तब भी शोक होना चाहिए ना लेकिन नहीं हुआ था भगवान ने विशेष रूप से शौक में डाला है वो ने तो ने तो तो तब भी था भगवान ने बेसिक जो सीधा मुख्य कारण है कि मर जाएंगे मर जाएंगे सब मर जाएंगे सब मर जाएंगे सब मर जाएंगे सब मरेंगे भगवान मर मर बोले कोई नहीं मरता है <laughs> ना कोई मरता है ना कोई मारता है तो, तो फिर भी उनके तो वो वो तो हमेशा के लिए चले गए ना लेकिन मर नहीं जाएंगे ना भगवान बता रहे हैं नहीं मरेंगे वो मृत्यु से भय हो रहा है उनको अपनी और दूसरों की सभी भय हो रहा है भगवान कह रहे मर नहीं जाएंगे सीधा बताना शुरू किया। और अभी तर्क लगा करके भगवान उसको स्थापित कर रहे। यथा जरा तथा जिस प्रकार से अस्मिन इस जो देह इस धारण करने वाला यथा जिस प्रकार से कुमारम यौवनम जरा कुमारवस्था यौवन अवस्था और वृद्धावस्था से जाता है तथा उसी प्रकार से प्राप्ति ही मृत्यु होने पे दूसरा देह देहांतर प्राप्त होता है त्र न मूल्य इस प्रकार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 नहीं होता मृत्यु से डर नहीं लगता भाई नहीं लगता प्रत्येक जीव एक व्यस्ती आत्मा है वह प्रत्येक क्षण अपना शरीर बदलता रहता है कभी बालक के रूप में कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में व्यस्टि का अर्थ क्या है यह प्रश्न होगा और समि क्या होती है मतलब इंडिविजुअल व्यक्तिगत समि मतलब कलेक्टिव सबका साथ में कॉमन एक साथ एग्रीगेट एग्रीगेटि व्यस्टि मतलब सब कुछ मिला करके और व्यस्टि समि मतलब सब कुछ मिला करके सम, सम। और मतलब अकेला व्यक्तिगत अकेला ऐसे। तो आत्मा व्यस्टि है समष्टि नहीं है और मायावादी लोग सोचते हैं कि आत्मा समष्टि है मतलब सब कुछ मिला करके एक ही है ब्रह्मा वही आत्मा है बस तो जो जो जो जो जो, परमात्मा सब मिलकर ब्रह्म ब्रह्म गाका बस वही है और कुछ नहीं तो है तो क्या समझते हैं दुश्मन दोस्त सब कुछ तो बहुत ही गलत भ्रम ही इसी है बाकी तो सब एक ही है दुश्मन करते हैं लड़ाई दोनों एक है लेकिन अभी एक साक्षात्कार साक्षात्कार होना बाकी है तो इसलिए लड़ना पड़ेगा साक्षात्कार करने के लिए लड़ना भी पड़ता है उस दर्शन में कुछ बुद्धि नहीं लगती है लॉजिक तर्क नहीं दे सकते कलेक्टिव एक साथ मिला मिला कर मिला करके करके करके वो अकेला मतलब मतलब की सब मिलके एक ही है, पूरा। साथ। साथ। मतलब एक ही है बस। फिर अलाग अलाग जाएंगे तो कुछ ही है आत्मा हाँ बस वही इसके लिए तो उदाहरण दे पेज का दिया तो कुछ ओरिजिनल नहीं बचता है चार टुकड़े करके चार हो गया एक रेम एक नहीं रहा जोड़ेंगे के। अब जोड़ यदि जोड़ दिया कुछ भी करके तो चार नहीं रहा एक हो गया तो भी आत्मा वही रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता यह वृष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतर एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में ध्यान करण कर जाता है और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य है चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म नहीं द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था कुछ न कुछ वाला है मुक्त हो गए तो तो जाएंगे और मुक्त नहीं हुए, नया शरीर मिलेगा नई गाड़ी मिलेगी अपितु उससे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदल कर नए शरीर ग्रहण करने के कर, करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख सुखोप या कष्टों का लेखा हो जाता है क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होगा ही अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था ना सामने सामने वाले के वो भी ठीक भगवान ये उसमें जो भी कोई मरे वो लोग मुक्त हुए थे ब्रह्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं वो हमेशा वहाँ पे रहते हैं और फिर पतन भी होता है कभी उधर से आरूह्यक्रेण पर दे� उधर से पतन होगा उधर तो कुछ रहता ही नहीं है तो दिमाग चालू तो भी पतन होगा क्योंकि जीव है वो बिना कुछ रह नहीं सकता असंतुष्ट होता है फिर इच्छा करता है इधर आने उधर ऐसी जगह जाना बेकार है जहाँ से ऐसी जहाँ से नीचे आया नहीं ब्रह्म जाते ब्रह्म से पतन होना वो एक तरह से उनके ऊपर कृपा है दूसरा चांस मिला है सकते नर्क भोग करके फिर धीरे धीरे आयेगी फिर मनुष्य पतन कहने का तात्पर्य नर्क में जाना अच्छा है ब्रह्म ज्योति में जाने जो पापी लोग होंगे भगवान के सामने सब मरे ना इसलिए सबको भगवान की उपस्थिति थी शायद भगवान के सामने तो कुछ लोग ना जो भगवान के सामने ही बोला जाता है उसको भगवान को आप अपने अपने जैसा क्यों समझ रहे हो भगवान करोड़ों गोपाओं के साथ बैठे है और भोजन कर रहे हैं और सब सोच रहे हैं भगवान मेरे साथ अकेले सीधा मेरी तरफ देख रहे है। पीछे वो सब, सब तो तो तो वही तो भगवान तो भगवान करोड़ों भगवान बुद्धि मत लगाओ वहाँ पे बुद्धि नहीं चलने वाली है ने एक बार कहीं से तो लिया था पढ़ रहे थे तो गोपियों के मतलब मतलब ग्रुप रहते उन तो तो उसके बारे में तो लाखों से उब, से अरबों ओवर हाँ। कितने जीव हैं अभी इतने जीव रहते। अभी कितने जीव है? यहाँ पे, ये, ये पे चलो चलो नंदग्राम के जीव गिन दो ना सो, हाँ? सो।, सो। करोड़ आ, आप, आपकी सबला सुशीला ये सब जीव नहीं है सो करोड़। जीव करोड़ वो अरे फिर तो मैं अकेला ही गिन लू तुम्हारे तो कितने जीव इसीलिए मैंने क्यों नंदग्राम का पूजा और वो सब को आप सुबह उठते हो तो आपको तुरंत जब सोते हो रात को ठीक है फिर सुबह उठने से पहले और सोने के बाद आपको क्या याद रहता है कल मुझे ये करना है वो करना है वो करना है रात को सोने के बाद सुबह उठने से पहले कि आपको याद रहता है कि कल मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा कल मुझे इसको उठते ही तुरंत वापस याद कैसे आ जाता है तो आपको अकेले को ऐसा याद आता है सब यहाँ पे नंदग्राम में जो भी है सबको याद आता है सही? किसी को याद नहीं आता तो अब याद दिलाते हो कि देख तो तुमने ये नहीं किया कल बोला सही? अभी क्या केवल मनुष्य को याद आता है सुशीला सबला ये सब गायों को भी याद नहीं रहता है तो सो कर क्या करना है कुत्तों को याद नहीं रहता है आप क्या, क्या क्या करना है हर एक जीव को भगवान हर एक याद दिलाते हैं भुलाते हैं वस्तुएं देते हैं ये पर्सनल डीलिंग कर रहे हैं भगवान हर एक जीव के साथ कितने हैं आपके शरीर में ही कितने चलो तो? अनगिनत असंख्य जीवगण। तो भी जीव होते बहुत सारे जैसे तो लोग बैक्टीरिया को छोड़ो ना दूसरे भी छोटे छोटे बहुत जीव है तो सारे चले जाते हर एक कण कण में जीव है ऐसा समझिए सब जगह पे तो इन सबको भगवान पर्सनली डील कर रहे हैं है वो, वो भी भगवान बनाता है आपके लिए स्पेशल जगत सपने का जगत बनाते हैं आपके सपने में रक्षक आएगा और आप रक्षक को तो मारोगे और सुबह पूछोगे कि और उसके सपने में भी मनमोहन आएगा और उसमें वो मनमोहन को मारते सुबह दोनों एक दूसरे को मिलेंगे पूछेंगे तो मैंने तुमको मारा था लगी थी वो सही सी ले सकता मैं अभी याद है मैं सोया था पानी देना अगले दिन आने वाला था तो पानी मेरे सपने में देना हो गया ठीक है सुबह से से क्या ध्यान तो वो जगत जगत बनाया बनाया आपके आपके लिए उसमें आपके जगत में अलग से रक्षक है वो है ओरिजिनल नहीं तो आप उसको जो बोलेंगे वो कोई उसको उधर सुनाई नहीं देने वाला है आप दोनों एक ही जगत में ऐसा नहीं, नहीं एक जगत बना दिया और दोनों आगे और फिर यहाँ पे डीलिंग कर रहे तो, तो एक दूसरे को पता होगा अलग अलग जगह सोचो भगवान जब मतलब अलग अलग अलग अलग जीव के साथ पर्सनली डील कर सकते हैं तो करोड़ गोपा बैठे उसको एक एक साथ सबके साथ खाने में क्या पर्सनली इंडिविजुअली खाना एक बड़ी बात है नहीं जानवरों को सपना आता मैं। उनके दो लागे दो लागे दो लागे। चलो तो पॉइंट ये था कि भगवान सब कुछ कर सकते है हमारे तो साथ उसकी गणना नहीं करनी चाहिए उनकी कि कैसे सबको देख सकते हैं कौन सा उदाहरण तो तो कौन सा तो से नहीं ये तो उदाहरण सिद्धांत पता है तो फिर उदाहरण तो बना सकते हैं आपको जैसे आसानी से समझ में आ जाए ऐसा प्रश्न पढ़ना सिद्धांत ये है कि परमात्मा याद दिलाते हैं पंद्रह अभ्यय माता मत कश्मीर ज्ञानम पानम सुनाते परमात्मा सबको याद दिलाते हैं मर गया तो दूसरा जन्म होता है दूसरे जन्म में क्या हो रहा है क्या अभी करना है आपको वो सब परमात्मा याद दिलाते हैं एक के बाद आपकी क्या क्या इच्छाएं थी पुराने जन्म में वो इच्छा यहाँ पे कंटिन्यू होनी चाहिए तो वो सब परमात्मा याद दिलाते थे हमारी वैसे ही सोते है तो वापस जगते तब परमात्मा याद दिलाते हैं हर एक क्षण क्षण में परमात्मा हमको चीजें याद दिलाते रहते हम कार्य कर सके व्यवस्था व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था, भी कर देते याद नहीं दिलाते? खाने की पीने की निकालने की पीने निकालने खाकर के निकालना भी पड़ता है तो सब पाचन कौन करता है अहम वैश्वा नरो भूतवा तो ये सब इंडिविजुअल नहीं है तो सब पाचन करते हमारा कि के से कर रहे <laughs> और वो निकलता भी है हम लोग तो कुछ करते नहीं थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाती है वो तो सब परमात्मा कर रहे हैं आत्मा तो करके खा रही है बिना जाने भी चला देते सब चल रहा है ना आपका हृदय कैसे चल तो तो रहा है और केवल आपके ऐसा नहीं जिसको पता है कि कैसे हृदय हाँ। <laughs> जो हार्ट का साइंस पढ़ा है जो साइंस में पास हुआ है एग्जामिनेशन देकर उसी का हृदय चलेगा बाकी का नहीं चलेगा तो वो तो बच्चा जन्म लेता है उसके पहले हृदय शुरू हो जाता है उसका तो हृदय माँ के गर्भ में ही चालू रह जाए हो जाता है तो इसलिए भगवान की शक्तियां चिंतिया जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते नहीं कभी शांति से ये रोज रोज थोड़ा समय शांति से बैठ करके भगवान के अचिंत्य शक्तियों पे ध्यान करना चाहिए क्या क्या ऐसी विचित्र कैसी क्या क्या चीजें करते हैं भगवान सूरज रोज आता है उधर से है। एक सूरज से ही कितना सब कुछ मेंटेन हो रहा है, इतना बड़ा सूर्य प्रकाश प्रकाश रहा है, है। है, है, फिर रात रात रात। का प्रकाश भी मिल इस सूरज, सूरज नहीं कुछ दिन छोड़ो सूर्य होते हुए भी यदि एक महीना बादल और बारिश रहती है तो लोग मरने लगते क्योंकि सूर्य प्रकाश नहीं होगा केवल बादल और बारिश होती रहेगी इतनी नमी बढ़ जाएगी सबके शरीर शरीर गलने लगते हैं चर्म रोग होने लगते हैं सब कुछ खाना भी खराब हो जाता है मरने भी लगते हैं, थोड़ा समय यदि ज्यादा बारिश रहेगी तो लोग मरने भी लगेंगे तो नहीं तो नहीं? सूरज। नहीं नहीं जी जी जी जी जी तो शुरे शुरे नहीं होगी सूरज सूरज रहेगा ऐसा बोलते कि ये बहुत सारी चीजें आती है वायरस बहुत सारी वस्तु मच्छर भी सूर्य प्रकाश के कारण आते हैं उसके बिना भी नहीं सूर्य चला जाए उसके बाद जो सूर्य प्रकाश का प्रभाव है उससे मच्छर आते हैं <laughs> रात को जब ठंड ज्यादा है तो मच्छर नहीं आते हैं <laughs> सूर्य प्रकाश का प्रभाव जब गर्मी बढ़ाता है तो मच्छर भी आते हैं सब अच्छा बुरा सब कुछ सूर्य प्रकाश आता है <laughs> में अच्छा होता है है हाँ, की प्रकाश भी प्रकाश दिन दिन स्लोप पर कम तो तो अच्छा भी तो भगवान की शक्ति आचिंत क्या है और हम जो भी कुछ देखते हैं उसमें भगवान की शक्ति का चिंतन करना चाहिए उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बहुत लाभ होगा हमारे हर में भगवान को देखना शुरू कर सकते हैं वो तत्व की बात है वो बाद में चर्चा करेंगे अचिन के मतलब नहीं कर सकते भगवान नहीं है। कैसे भगवान एक होते हुए भी हर एक जीव के साथ डायरेक्ट डीलिंग करते हैं जी पर समाप्त आगे जाए गीत रूप की जगह